नमस्ते दोस्तों स्वागत है केपीजी टेक में आज हम बात करने वाले हैं बो एट के एक जबरदस्त नए प्रोडक्ट की जो घर में ही सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस देने का वादा करता है बो एट ने अपना पहला ट्रूली वायरलेस साउंड बार अवंत प्राइम एक्स भारत में लॉन्च किया है दोस्तों इस साउंड बार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूरी तरह वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं यानी पीछे के स्पीकर लगाने के लिए कोई तार नहीं खींचनी पड़ेगी स्पीकर को रूम में कहीं भी रखो और साउंड एक्सपीरियंस सिनेमा जैसा मिलेगा साउंड की बात करें तो इसमें 700 सौ वट का जबरदस्त आउटपुट है सात चैनल सराउंड साउंड और डोलबी एटमोस के साथ साउंड सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं बल्कि ऊपर नीचे और चारों तरफ से आएगा इसमें कुल और एक इंच है। बात करें तो डोलबी एटमोस कॉन्टेंट के साथ बारह घंटे और नॉर्मल कॉन्टेंट के साथ सात घंटे का प्लेबैक मिलता है कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ पांच पॉइंट तीन एच डी एम आई आर ऑप्टिकल यूएसबी और एयू सभी ऑप्शन मिलते हैं म्यूजिक न्यूज मूवी और नाइट जैसे ई मोड्स भी हैं। कीमत की बात करें तो इंट्रोडक्टरी प्राइस सैतीस रुपए है जो बाद में उनतालीस रुपए हो जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट और बो की वेबसाइट पर मिलेगा तो दोस्तों अगर आप बिना तारों के झंझट के सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस चाहते हो तो बो एट आवंते प्राइम एक बेहतरीन विकल्प है जानकारी काम आई तो शेयर जरूर करें केपीजी को फॉलो करते रहें धन्यवाद